आनंद की खोज इहाशन शिष्यत्मय शरीरम बोधि को बहुकल्प दुर्लभ कहा गया है गीता में भी क्षर्नुभूति की दुर्लभता बताई गई है अतः यह प्रश्न हो सकता है जब यह वस्तु इतनी दुर्लभ है तो न जाने कब किस जन्म में प्राप्त होगी तब इस जन्म के लिए नाम यश ऐहिक सुख आदि को क्यों न लक्ष्य बना लिया जाए इतना ऊंचा आदर्श बनाने पर कहीं ऐसा न हो कि न घर के रहे न घाट के माया मिलीन राम यह शंका बड़ी समीचीन है और सत्य तो यह है कि जिनके मन में ऐसी शंका उठे उन्हें बोध या मोक्ष को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए जो लोग इसे स्वीकार करते हैं उनके लिए तो स्वामी विवेकानंद का उत्तर ही पर्याप्त है अगर राम न मिले तो क्या हम श्याम के साथ विवाह करके घर बसाएँ अगर अमृत न मिले तो क्या गटर का मेला पानी पी लें ये लोग के सुख स्वर्ग सुख नाम यश धन संपद रिद्धि सिद्धि देश या समाज की सेवा इन सभी को पूरी तरह से त्याग करने पर ही इस चरम आनंद की प्राप्ति हो सकती है दूसरे शब्दों में सभी का त्याग ही वह लक्ष्य है जो मोक्षादि नामों से अभिहित है सच्चा साधक यह समझ बूझ कर ही लक्ष्य निर्धारण का प्रथम चरण बढ़ाता है उसे बहुकल्प दुर्लभ तो उसके अमूल्यत्व एवं अद्वितीयत्व के बताने के लिए कहा गया है इसके लिए सर्वस्व त्याग करने तथा जन्म जन्मांतर तक अथक प्रयत्न करने के लिए तैयार साधक के लिए तो वह इसी जन्म में इसी क्षण उपलब्ध हो सकता है पथ का निर्धारण देशकाल एवं विशेषता पात्र के अनुसार उपरयुक्त चरम लक्ष्य को पाने के अनेक पथ हैं पुरातन भारतीय जीवन प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म का विभाजन इसी दृष्टि से किया गया था छोटे समाज में पुरातन भारतीय पद्धति का स्वधर्म रूप मोक्ष पथ निर्धारण कार्यकारी होते हुए भी अब जबकि सामाजिक व्यवस्था अत्यंत जटिल हो गई है उपयुक्त प्रतीत नहीं होता पहले जीवन पद्धति का निर्णय अनायास हो जाता था और इष्ट मंत्र एवं अन्य आध्यात्मिक निर्देश गुरु से प्राप्त हो जाया करते थे लेकिन अब प्रत्येक साधक को पथ निर्धारण में तीन बातों का निर्णय लेना पड़ता है पहला वह किस जीवन पद्धति को अपनाए दूसरा वह चार योगों में से किस योग विशेष को अपनाए तीसरा वह किस मंत्र का जप एवं किस इष्ट का चिंतन करें जीवन पद्धति का निर्देश जीवन पद्धति से यह अर्थ लगभग पुरातन वर्णाश्रम धर्म से है मैं विद्यार्थी जीवन के बाद गारहस्थ्य जीवन में प्रवेश करूं अथवा संन्यासी हो जाऊँ या विधिवत संन्यास व्रत ग्रहण न करके आजन्म अविवाहित जीवन व्यतीत करूं। यदि सन्यासी बनूं तो सेवा निरत कार कर्मयोगी सन्यासी बनूं या सभी प्रकार के सामाजिक कर्मों का त्याग कर जन समाज से दूर रहूं। किसी सन्यासी संप्रदाय का सदस्य बनूं या अकेला जीवन निर्वाह करूं। अगर अविवाहित लेकिन व्रतधारी सन्यासी न हो तो मैं भी कहाँ रह जीवन व्यतीत करूँ पिता के परिवार में किसी सामाजिक या धार्मिक संस्थान में या स्वतंत्र जीवन पद्धति विषय के प्रश्न साधन पथ से सीधे संबंधित न होते हुए भी आधुनिक जटिल समाज में सच्चे साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं साधना की बाधाओं से बचने एवं मुख्य साधना पद्धति के अनुष्ठान की सहायता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है साधक को अपने रुचि मन स्थिति एवं संस्कारों के अनुसार ऐसे जीवन का चयन करना होगा जो उसके लिए न्यूनतम बाधाओं वाला पथ ऑप लिस्ट रेजिस्टेंस हो सभी लोग गार्हस्थ जीवन के उपरियुक्त नहीं होते और न ही सभी सन्यासी बन सकते हैं संगबद्ध जीवन कुछ लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक भी हो सकता है साधना में जब तक कुछ प्रगति नहीं हो जाती तब तक वे बाह्य व्यवस्थाएँ एवं सामाजिक सामंजस्य की स्थितियां बहुत आवश्यक है भीतरी आंतरिक स्थिरता एवं संतुलन प्राप्त हो जाने के बाद बाहरी सहायताएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती ख योग विशेष का चयन विश्व में असंख्य साधना पद्धतियां प्रचलित हैं जैन साधक एक प्रकार से साधना करते हैं तो बौद्ध और ईसाई दूसरे प्रकार से प्रत्येक संप्रदाय विशेष ने सदियों के अभ्यास से अपनी अपनी विशिष्ट साधन पद्धति निर्धारित कर ली है साधक यदि इनमें से किसी एक पद्धति को अपनी रुचि के अनुसार स्वीकार कर ले तो कोई समस्या ही नहीं है स्वामी तो विवेकानंद ने आधुनिक युग के लिए समस्त साधना पद्धतियों को चार योगों में विभक्त कर दिया है या जो कह सकते हैं कि इन सभी पद्धतियों में ज्ञान भक्ति कर्म और राजयोग में से एक अनेक अथवा सभी को न्यूनाधिक अंश विद्यमान रहते हैं दार्शनिक चिंतन में रुचि रखने वाला विचार प्रवण साधक ज्ञान योग को प्राथमिकता देगा भावुक साधक भक्ति योग को कर्मठ कर्म योग को और ध्यान में रुचि रखने वाला राज योग को अधिक महत्व देगा लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति बिरला ही होगा जो केवल ज्ञान योगी होगा जिसमें भक्ति का लेस मात्र भी नहीं होगा इसी तरह अन्य लोगों के विषय में भी समझ लेना चाहिए वस्तुतः प्रत्येक साधक में चारों ही अंश रहते हैं और चारों योगों का समावेश एक सर्वशिष्ट मार्ग है स्वामी विवेकानंद ने इस पर बल दिया है अब प्रश्न केवल यही रह जाता है कि साधक किस योग को अपनी साधन पद्धति में प्राथमिकता दे और उसके साथ अन्य योगों का कितने कितने अनुपात में समावेश करे अधिकांश साधकों के लिए प्रारंभ में कर्मयोग की प्राथमिकता देना उचित होते हुए भी इस विषय में कोई कड़ा नियम नहीं बनाया जा सकता कुछ प्रयोग करके अपनी रुचि एवं मनस्थिति समझकर इस विषय में स्वयं निर्णय ले, लेना होता है इष्ट एवं मंत्र का निर्धारण ध्यान की प्रणाली जब के लिए मंत्र एवं इष्ट का निर्धारण वस्तुतः साधना का सबसे अनिवार्य एवं अंतरंग अंग है जिसका निर्देश स्वयं सदगुरु ही करते हैं मार्ग विषयक उपयुक्त तीन बातों के निर्णय में सतगुरु की भूमिका अतिरिक्त महत्वपूर्ण है उनके अभाव में प्रारंभिक साधक को साधन पथ पर अग्रसर अनुभवी साधक सहायता प्रदान कर सकते हैं और यह भी यदि उपलब्ध न हो तो स्वयं साधक को साहसपूर्वक निर्णय लेकर कदम बढ़ाना चाहिए घबराने से काम नहीं चलता और दीर्घकाल तक अनिश्चितता की स्थिति में पड़े रहना भी उचित नहीं है यदि साधक सचमुट सत्या तो उसे पथ निर्देश एवं निर्देशक प्राप्त हो जाएंगे और यदि भटक भी गया तो ऐसे लगन वाले साधक को कोई न कोई ठीक राह दिखा भी देता है भटकाव और रुकावट ठोकरें एवं असफलताएं प्रत्येक मार्ग में हैं वे तो साधना का सुंदर है स्वयं भगवान बुद्ध को पहले विभिन्न स्थानों में भटकना पड़ा था साधना में असफलताएँ प्राप्त हुई थी और तब कहीं बहुत देर बाद कई प्रयोगों के बाद वे मध्यम मार्ग को खोज बोध वृक्ष के नीचे लक्ष्य एवं पथ का पूर्ण रूपेण असंदिग्ध निर्दर्शन पाकर निश्चय के साथ संकल्प कर सके थे श्लोक में यह सनि शब्द उनके स्पष्ट मार्ग निर्धारण का परिचायक है लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयत्न करने का संकल्प श्लोक में अप्राप्य बोध हिम बहुकल्प दुर्लभाम बुद्ध के चरम लक्ष्य प्राप्त करने तक न रुकने के दृढ़ संकल्प का द्योतक है ठीक यही बात स्वामी विवेकानंद अपने प्रसिद्ध उद्घोष में कहते हैं उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त के बिना विश्राम न करो इस संकल्प में दो परस्पर विरोधी भावों का सम्मिश्रण है एक है अपनी पूरी शक्ति लगाकर दीर्घ काल तक निरंतर लगन के साथ साधना करने की मानसिक तत्परता और दूसरा लक्ष्य प्राप्ति तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य प्रसिद्ध सूफी संत जुनेैद कहते हैं कि अगर मुझे हजार साल की उम्र भी मिले तो भी इबादत में जरा बराबर कभी कमी न करूं, साधना में रत्ती भर कमी न करूं, लक्ष्य प्राप्ति न हो तो भी साधना को न छोड़ना देहांत तो हो जाए तो भी विमुख न होना इस भाव को दुराग्रह नहीं समझना चाहिए चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए न तो किसी साधन की अति हो सकती है और न दुराग्रह भगवान के लिए शरीर का त्याग होना तो बड़े सौभाग्य की बात है पर इसका अर्थ यह नहीं कि जान बूझ आत्महत्या कर ली जाए या प्रारंभ में ही अपनी सामर्थ्य से अधिक करने के प्रयत्न में हानि उठाई जाए तेजी से पर्वत की चोटी पर चढ़ने के जोश में यदि कोई बिना पूर्व तैयारी के अचानक दौड़कर कर चढ़ने का प्रयत्न करें तो पचास कदम चढ़ते चढ़ते या तो थक चूर हो जाएगा या गिर हाथ पैर तुड़वा बैठेगा यही कारण है कि धैर्य एवं तीव्रता का संतुलन साधना के प्रत्येक स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है बुद्ध में वह संतुलन था इसीलिए वे शीघ्र सफल हो सके थे जो साधक तीव्रता के साथ उपयुक्त साधना का संकल्पांत तक अनुष्ठान करने के लिए कटिबद्ध होता है वह एक ऐसी मना को प्राप्त करता है जो अपने आप में एक उपलब्धि एक सिद्धि है सूफी संत हबीब अजमी अपने पूर्व जीवन में हद दर्जे के कंजूस एवं क्रूर सूदखोर थे अचानक एक घटना से उन्होंने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और घर से अपने पीर गुरु के सामने तबा अपराध स्वीकार करना तथा पुनः न दोहराने का व्रत लेना कर करने रवाना हुए रास्ते में खेल रहे बच्चे एक दूसरे से यह कहकर भागने लगे कि हट जाओ कहीं जालिम हबीब के पैरों से उड़ी धूल हमें लगकर नापाक अपवित्र न ना कर दे तोबा करके लौटते हबीब को देखकर बच्चे पुनः दूर हटे लेकिन अब यह कहते हुए कि हट जाओ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी धूल पवित्र हुए हबीब पर पड़े और उसके कारण हम दोषी ठहराए जाएँ तात्पर्य यह कि हबीब का अपने को बदलने का संकल्प इतना प्रबल था कि संकल्प मात्र से वे पवित्र हो गए थे किसी भी सच्चे साधक को कल्पांत तक ठहरना नहीं पड़ता पर इसके लिए कल्पांत तक ठहरने की धैर्य वाली मनह की भी आवश्यकता है